विश्वद स्वस्तिष्ठ स्वीस्पति शां शंकराचार्यं केशवं वादरा प्रभाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर मूर्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणाए नम ओ शांति शांति शांति अथर्ववेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का अंतिम कारिका देख रहे थे दुर्दर्शम अति गंभीर अजंग साम्यम विशारदम बुद्धवा पदम अनात्व नमस्कुरो यथा बलम दुर्दर्शन दूरदर्शन दुर्विज्ञेय साधन संपत्ति के बिना इसके अनुभव नहीं होता है अति अति गंभीरम हम कह गए अर्थात ये दर्शन के लिए अति कठिन है और अजम साम्यम विशारदम अजम अभिकारी कूटस्थ नित्य साम्यम कोई सामान्य विशेष इस प्रकार की कोई भेद नहीं है और विशारदम विशारदम अर्थात व्यापक किसी के साथ संबद्ध नहीं होता है टीका में अगर ऐसे स्थिति है अजम साम्यम विशारदम तो सर्व संबंध विधुर विशार्थ शब्द का अर्थ अगर हो जाएगा तो पूर्व पक्ष शंका करता है टीका में अंतिम पंक्ति में ती कुचित अनवगत कुतश्चित अनवगतम तस्ती एवं निश्चित युक्त किसी के साथ इसका संबंध नहीं है तो अर्थात इसको जानने के लिए और कोई उपाय भी नहीं है तो नहीं होता है तो कुतच्चित अनवगतम किसी उपाय से इसका नहीं ज्ञान हो सकता है फिर तास्ती तो है वत्मत तो, तो है ही नहीं ऐसे निश्चय तुम युक्तम ऐसा निश्चय कर सकते हैं क्योंकि जिसका ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो है इसमें क्या प्रमाण है प्रमाण प्रमाणाधीन तो प्रमेय सिद्धेर इति आसंख्य प्रमेय की सिद्धि प्रमाण की अधीन चक्षु है तो कहा जाएगा हाँ घट है अथवा स्पर्शेंद्रिय जान करके कहेगा घट है अगर प्रमाण ही नहीं है तो फिर प्रमेय में कोई अर्थात निश्चय नहीं हो पाएगा इतिहास्य सिद्धांत कह रहे कि उपनिषद भी अत धर्म अध्यास अपाकरण द्वारेण अवगम्य मान मिवम इतिहा उपनिषद ही इसमें प्रमाण तो आप कहते हैं कि किसी का संबंध नहीं है उपनिषद कैसे प्रमाण हो जाएगा कहते हैं कि अतत धर्म अध्यास अपाकरण द्वारे जो आत्मा का धर्म नहीं है वो सब का अध्यास कर दिया है अभी जो अध्यास हो गया है अध्यास का अपाकरण अपाकरण चार नंबर कहते हैं निषेध मुखेन इत्यर्थ तो जो अध्यास कर दिया है आरोप कर दिया है उसका निषेध करेंगे जो आरोप होता है अभी निषेध करेंगे अर्थात ये सब हम नहीं है ये सब हम नहीं है इस प्रकार की निश्चय करेंगे यही अपाकरण हो जाएगा अध्यास का अपाकरण अध्यास अतस्मिन तदबुद्धि जो जहाँ नहीं है वो वहाँ है ऐसा मानना इसको अध्यास कहते हैं तो जो अध्यास आरोप किया गया है उसका हम निषेध कर देंगे ऐसा हमें अध्यास नहीं है तो अपाकरण द्वारे न अवगम्य मानवात्त तो इसी के द्वारा आत्मतत्व का ज्ञान हो सकता है हम जिसके साथ तादात कर गए हैं वो सब तादात छोड़ देना है हम शरीर नहीं है मनोबुद्धि ये सब नहीं है इस प्रकार के निश्चय हो जाने ऐसे तो हो जाने से कहते हैं कि पदम, पदम अर्थात पद्यते गम्यते, ज्ञायते इति पदम इस श्लोक में कहा गया पदम आघटिका में तत्र तकल विभाग विकले कुतो कमस्कार क्रिया स्वीक्रियाती आशंक आह सकल विभाग विकले जो आत्म तत्व तो है ब्रह्म है उसमें कोई भेद नहीं है सकल विभाग का विकल विकल अर्थात अभाव तो जहा कोई भी भेद नहीं है तो फिर उसका कुतो नमस्कार क्रिया स्वीक्रिया अर्ती नमस्कार क्रिया स्वीकार कैसे हो सकता है क्योंकि भेद ही नहीं रहा एक ही हुआ जो परदेवता है परमात्मा है वही आप है नमस्कार करने वाला नमस्कार जिसको किया जाएगा ये दोनों एक हो गया तो नमस्कार क्रिया कैसे उसका स्वीकार कैसे होगा भाष्य में कहा और ना ए श्लोक में कहा अनात्व अर्थात कोई नाना तो नहीं है फिर भी नमस्को यथावलम जैसा अर्थात तो बोलो बोलो अर्थात तो माया को आश्रय करके ही ये नमस्कार किया जाएगा यथावलम टीका में यद्यपि वस्तुत यद्यपि वस्तुतः तस, तस्मिन् न यद्यप वस्तुत तस्व्यते तथा यहासाममथ्यम मयाबल अवलंब्य काल्पनिक नासृत नमस्कार क्रिया प्रचयादी प्रयोजनवती प्राणिकैरिप्रेता यद्यपि वस्तुतः तस्मिन् तस्व न अवकलप्यतेव आत्मा में कोई नाभेद तो नहीं है ये वास्तव वा। तथा यथा सामर्थ्यम यथा सामर्थ्यम श्लोक में कहा यथा बलम बलम अर्थात सामर्थ्यम तो जैसे सामर्थ्य यथा सामर्थ्य विधि है यथा सामर्थ्यम भाष्य में ऐसा भाष्य नहीं टीका टीका में तृतीय पंक्ति में यथा सामर्थ्यम अर्थात तो यथा सामर्थ्यम अर्थात सामर्थ्यम अनतिक्रम्य सामर्थ्य क्या है कहते माया माया को लेकर के माया बलम अवलंब्य माया का बल को आश्रय करके काल्पनिकम नाना तोम अनुस्य नाना तो भी काल्पनिक है माया के अर्थात तो व्यवहार काल में माया को आश्रय करके काल्पनिक नाना को अनुसरण करके अर्थात तो कल्पना करते हैं नाना है अंदर में बुद्धि कहती है कि कोई भेद नहीं है सब एक कहें किंतु बाहर में व्यवहार करता है अर्थात तो इसका दो इस प्रकार के ज्ञानी का इस प्रकार की व्यवहार काल में दो बुद्धि रहेगी एक अंदर में जानता है और ऊपर में एक व्यवहार करता है जैसे नाटक करते हैं आदमी जानता है मैं तो कल सुबह जब जाऊंगा रात को तो भी नाटक करता है सुबह जैसा होगा फिर हल जोतने के लिए जाएगा खेती में अभी किन्तु क्या करता है कहते अभी तो अयोध्या के राजा दशरथ तो दोनों चीज वो जानता रहता है इसी प्रकार की करेगा कहते हैं कि काल्पनिक नाना तो को अनुसरण करके नमस्कार क्रिया करना है क्यों प्रचय आदि प्रयोजन प्रचय प्रचय सात नंबर टिप्पणी दे दिया पठन पाठन द्वारा नाना जन संबंध प्रचय का अर्थ होता है विस्तार ये ग्रंथ विस्तार हो कैसे विस्तार हो जाएगा पठन पाठन द्वारा तो कहते हैं कि यही हो गया ग्रंथ लिखने का प्रयोजन और ग्रंथ पूरा हो और विस्तार हो लोग इसको ग्रहण करें इसलिए मंगलाचरण नमस्कार इत्यादि करते हैं प्रामाणिकेर अभिप्रेता प्रामाणिक लोग प्रामाणिक अर्थात जो वेद को स्वीकार करते हैं वो लोग नमस्कार करते हैं अद्वैत को जानने पर भी नमस्कार करते हैं ये शायद मनुस्मृति मनु, है अथवा कहीं का है याव जीवम त्रयो वंध्या वेदांतो गुरु रेश्वर आदो विद्या प्रसिद्ध अर्थम कृतघता प्रमुख ऐसा है। कहते हैं जब तक शरीर है तीन का वंदना तो करना चाहिए कहीं ज्ञान हो गया एकत्र तो अनुभव हो गया फिर और किसका वंदना कहते हैं याव जीवन जब तक ये जीवन चलता है त्रयो व्या वेदांत गुरु और ईश्वर ये तीनों का तो वंधन करना चाहिए क्यों आदो जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तो कहते हैं कि विद्या प्रसिद्धि अर्थम विद्या हमको हो इसलिए पहले करना है और जब हो गया विद्या हो गई एकत्र तो ज्ञान हो गया कहते हैं कृतघ्नता अपन उत्तर तो, अर्थात कृतघ्न न हो इसलिए तो ये जब तक शरीर है तब तक तो ये करना ही है टीका में श्लोक से तात्पर्य आह श्लोकों का तात्पर्य भाष्यकार कहते हैं शास्त्र समाप्तो समाप्त हो पर स्तुत्यमस्कार उच्य शास्त्र समाप्ति अभी अंतिम श्लोक है के के लिए, परमात्मा का स्तुति के लिए नमस्कार उच्यते परमात्मा को नमस्कार करते हैं क्या कह कर के कहते हैं दुर्दर्शम अति अजम साम्यम विशारदम ये सब शब्द कहते हैं उसका व्याख्यान देते है दुर्दर्शन दुखे न दर्शनम अश्य दुर्दर्शन क्रिछ्रा, क्रिछ्रा, खल, से खल हो गया दर्शनम दर्शनम तो इसका दर्शन दुखमय नहीं इसका साधन जुटाना दुखमय है ये साधन चतुष्टय संपन्न होना यही कठिन चीज है इसलिए कहते हैं कि दुखे न दर्शनम तो जो दर्शन होने का जो उपाय है ये सब दुख कर रहे टीका में यदि परमार्थतत्व तो शास्त्र आदौ इव अन्ते नमस्क्रियते तदा तस्य आद्यन्त मध्यु अनुसंधेयतः स्तुति सिद्धि कहेंगे कि हम तो आदि में नमस्कार कर दिया और अंत में क्यों करेंगे कहेंगे आदि अंत दोनों में अगर करेंगे तब इसमें महत्व बुद्धि बढ़ेगा महत्व बुद्धि बढ़ने से प्रवृत्ति होगी इसमें इसलिए कहते हैं यदि परमार्थ शास्त्र आदो शास्त्र का आदि में जैसा आदि में जैसा नमस्कार किया अगर अंतिम तस् आद्य मध्यु अनुसंधेयतया स्तुति सिद्ध तो आदि अंत मध्य परमार्थ तत्व का अनुसंधान होता है होने से उसकी स्तुति हो जाएगा अर्थात आप आदि अंत मध्य में परमा परमात्मा को अगर प्रणाम करेंगे तो परमात्मा का स्तुति सिद्ध हो जाएगा सिद्ध होने से क्या होगा कह देंगे शास्त्र में रुचि बढ़ेगा उसका अनुसंधान परमात्मा का अनुसंधान और बढ़ेगा तीन बार आपको स्मरण करवा दे तो बाकी आप अधिक करेंगे ते न तदर्थम आदो इव अवसाने अपनी प्रभिभाव तद विषय श्लोके न उपट गया श्लोकोपद्य नवटिपणी करते हैं शास्त्र शास्त्र के तदर्थ अभिवधन से परमकन अर्थात हैं स्तुति अतिशय अत्यधिक स्तुति ये इसका प्रयोजन है, है। परमार्थ परमात्मा के स्तुति के लिए आदो इव अवसान है बताना है कि हम आपसे छोटे हैं यही नमस्कार का एक आवश्यकता है तद विषय प्रभिभाव तद विषय तद विषय अर्थात नमस्कार का विषय श्लोक न उपदेश्य ते श्लोक के द्वारा इसका उपदेश किया जाता है अर्थात तो परमात्मा का नमस्कार ये करना है क्यों कहते हैं कि उसका अनुसंधान होगा अर्थात तो उसका चिंतन होगा नमस्कार करने के समय में इसलिए कहा जाता है कहीं भी नमस्कार करें जहां भी नमस्कार करें परमात्मा को ही नमस्कार करें ये व्यक्ति विशेष नाना होने से हमारा चित्त नाना में चलेगा ये हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं ये को प्रणाम कर करें शिव जी को कर रहे हैं ये महात्मा को कर रहे हैं इस प्रकार की बुद्धि नहीं है सर्वत्र अहम को प्रणाम कर रहे शुद्ध को इस को इस को इसमें कोई अर्थात उपाधि नहीं है इस प्रकार की संस्कार जल्दी बढ़ेगा तथाच ठीका में तथा च प्रतिपाद्य से ब्राह्मणों महामहिमत्व तो जिस परमात्मा को हम आदि मध्य अंत में प्रणाम करेंगे उसे क्या होगा जो प्रतिपाद्य ब्रह्म ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपाद्य है ब्रह्म वो महामहिम है ऐसे ज्ञान होगा बहुत बड़ा है ऐसे ज्ञान होने से उसमें रुचि बढ़ेगी तो छोटा चीज में रुचि नहीं होगी इसलिए कहते हैं कि रुचि बढ़ाने के लिए दूरदर्शत्वम उत्तम व्यनक्ति जो परमात्मा तत्व दूरदर्शन कहा गया इसको व्यनक्ति व्यनक्ति अर्थात तो इसका अभिव्यक्ति करते हैं व्याख्यान करते हैं परमात्मा तत्व तो दुर्दर्शम क्यों भाषा में कहते हैं अस्ति नास्ति चतुष्कोटि वर्जित्वा दुर्भिज्ञेय दुर अस्ति नास्ति दो कोटि हो गया और दो कोटि अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति ये चार कोटि वर्जित तो होने से दुर्भिज्य ये सब होने से हमको बुद्धि सरल से ग्रहण कर लेता है चार कोटी से कोई एक कोटी है तो चारों कोटी नहीं है हमारा चित्त में इतना संस्कार पड़ा है कि बाहर चीज को जल्दी जान लेगा कहेंगे मैं हूँ इतने जानने के लिए कहेंगे मैं क्या हूँ मैं तो हूँ गोरा हूं काला हूं मोटा हूं पतला हूँ ये करेगा तो कहते हैं कि ये सब धर्म छोड़ करके केवल मैं मैं हूँ इसको जानना कहते हैं कि कठिन हो जाता है क्यों संस्कार पड़ गया बहिर्मुख होने का अतः तो अतएव अति गंभीरम क्योंकि ये चतुष्कोटी वर्जित तो है इसलिए इसका जानना भी कठिन है अति गंभीरम अर्थात दुष्प्रवेशम महासमुद्रवत अकृत प्रज्ञी महासमुद्र में जैसा प्रवेश अति कठिन है इसी प्रकार की किसके द्वारा कठिन है कहते हैं अकृत प्रज्ञ है अकृत प्रज्ञा दो नंबर टिप्पणी असंस्कृत मति जिसका मति संस्कृत नहीं हुआ है शुद्ध नहीं हुआ है बुद्धि की शुद्ध शुद्ध का क्या अंतर है कहते हैं वासना का विद्यमानता और विद्यमानता वासना नहीं है तो बुद्धि शुद्ध है तो वासना है तो फिर बुद्धि शुद्ध नहीं है आगे टीका में सर्वेशा एव यथोक्ते परमा तत्व प्रवेश अनुपत्ति आशंक्य सम्प्रदायरहिता तथा भी आपने कह दिए कि अकृत प्रज्ञ इसमें प्रवेश नहीं कर सकता हो सकता है जो अशुद्ध बुद्धि वाले इनका प्रवेश नहीं हो सकता है कहते जगत में तो सभी अशुद्ध बुद्धि वाले हैं तो फिर किसी का ही प्रवेश नहीं होगा सर्वेशाव कि सभी का यथोक्ते परमार्थ तत्व प्रवेश अनुपति परमार्थ तत्व का अनुभव फिर कोई ही नहीं कर पाएंगे क्यों सभी तो अशुद्ध बुद्धि सिद्धांति कह रहा है कि संप्रदाय रहता नाम तथात्वी जो लोग संप्रदाय से नहीं चलते हैं संप्रदाय अर्थात ये जो आचार्य शिष्य परंपरा इसमें जो नहीं चलते हैं। नहीं होने से क्या होगा शास्त्र का कुछ ना कुछ अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो इसी प्रकार की हो जाता है शास्त्र का ये जगह में ये शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए ऐसा नहीं जानने पर कुछ ना कुछ अर्थ कर देंगे विवेक चुड़ामणी में एक श्लोक है वदंतु शास्त्रा यजंतु देवान् कुरंतु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न विमुक्तिर्द्यति भी ब्रह्म सतांतरे सौ so, ब्रह्मा का आयु जितना काल है उतना काल में भी इसको मुक्ति नहीं होगी अगर ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ तो चाहे बदनतु तो शास्त्राणी शास्त्रों का जितना प्रवचन करे भजन तु तो देवता कुरंतु तो कर्माणी यजंतु देवता मतलब तो उनका भजन करे देवता का अथवा तो उनका यजन भी करे याग भी करे अगर आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ तब तो, तो फिर जी कितने भी ब्रह्मा जी चले जाए उसका मुक्ति नहीं होगी प्रश्न कर किसी ने पूछा की ब्रह्मा जी को भी 100 साल तक तो इंतजार करना पड़ता है अपेक्षा करना पड़ता है मुक्त होने के लिए ये विवेक चुड़ामी में किस श्लोक में आया भाई ऐसा तो श्लोक स्मरण नहीं है ब्रह्मा जी को मुक्ति होने के लिए सौ साल लगता है क्यूँकी ब्रह्मा जी का प्रथम क्षण में उत्पत्ति होती है हिरने द्वितीय क्षण में भय होता है तृतीय क्षण में ज्ञान हो जाता है कि मेरे को छोड़कर कर तो दूसरा कोई नहीं है मेरे को किससे भय होता है मैं तो ही अकेला हूँ मेरे को छोड़कर करके और कोई नहीं है तो ये उनको ज्ञान हो गया क्या ज्ञान हो गया तो ये तो जन्म का तृतीय क्षण में हो गया किंतु ब्रह्मा जी का आयु भी सौ वर्ष है तो उसको भी सौ साल तक अपेक्षा करना पड़ेगा तो उनका प्रश्न से हम सोचा कि इस प्रकार की उसका दृष्टिकोण है किंतु तो विवेक चुनावी में ऐसा तो कोई श्लोक हमको स्मरण नहीं होता है तो फिर खोजने लगे कि सही में ऐसा कहीं है क्या क्योंकि जो एक श्लोक है कि प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगे ज्ञानियों का भी प्रारब्ध बलवान है भोग करके उसका पार करना पड़ेगा तो ब्रह्मा जी भी ज्ञानी होने पर भी उनको भी सौ साल भोग करके पार करना पड़ेगा इस प्रकार के हम लोग सोचे किन्तु तो पूरा विवेक चुनावी में ऐसा कोई श्लोक नहीं है फिर निश्चय हुआ कि इसी श्लोक को वो कह रहे हैं जहां कहा गया कि सौ ब्रह्मा जी का आयु पार हो जाने पर भी उसको मुक्ति नहीं होगी अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो लोग क्या प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी को भी सौ साल अपेक्षा करना पड़ेगा मुक्ति होने के लिए <laughs> क्या श्लोक का तात्पर्य कहाँ चला गया <laughs> इसको कहते हैं जो संप्रदाय श्रवण नहीं होने से इस प्रकार के ऐसे महान अनस्थ हो जाता है अच्छा <laughs> तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि किसी को भी फिर ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि संप्रदाय रहितों को ज्ञान नहीं होगा किंतु तद बताम तद बताम संप्रदाय बताम तो महिबम उनके लिए ऐसा नहीं है क्योंकि संप्रदाय में जो लोग चलेंगे तो अर्थात आगे वाला को मार्ग पता है तो इसका अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो बता करके ले जाएगा ऐसा नहीं है कि अर्थात वो भी जहां है इसको भी लेकर के उधर ही पहुंचा देगा अर्थात वो भी संप्रदाय विद नहीं है अर्थात उसको भी मार्ग पता नहीं है तो फिर ये भी अर्थात असन मार्ग में चल चले जाएगा तद बताम तद बताम संप्रदाय रहित संप्रदाय रहित वाला प्राप्त नहीं कर पाएंगे किन्तु जो संप्रदाय वाला है उनको ये प्राप्त हो सकता है अकृत प्रती टीका में कौटस्थ्यादि सिद्ध्यर्थम व्याख्यातम एवं पदत्रयम अनुवदति कौटस्थ्यादि आत्मा कूटस्थ है ये सब सिद्धि के लिए व्याख्यातम एवं पदत्रयम अजम साम्यम विशारदम ये तीन पद ये सब पहले आ गया था प्रथम श्लोक में आ गया था अजम साम्यम ये इसका फिर अभी अनुवाद करते हैं भाष्य में अजम साम्यम विशारदम जिस पद का पहले व्याख्यान हो गया था आगे ठीक है उत्तम वेदांत एक गम्यम तत्व द्वैता भाव उपलक्षित के द्वारा ये तत्त्व गम्यम द्वैता भाव द्वैत का अभाव से विशिष्ट नहीं है क्योंकि अभाव से विशिष्ट हो जाएगा तो भी ये अभाव का लेकर के धो हो जाएगा इसलिए कहते हैं उपलक्षित उपलक्षितम अर्थात वो लक्ष्य में ये जाएगा नहीं जो उपलक्षण है वो लक्ष्य में जाएगा नहीं जैसे काका व देवदत्त पूछा था देवदत्त का घर कौन सा है वो कह दिया जो कौआ बैठा है वो है तो घर में कौआ अंतर्भाव नहीं होता है किंतु ये काक बता देता है कि देवदत्त का घर इसको उपलक्षण कहते हैं इसी प्रकार की द्वैिता भाव ये उपलक्षण है वो जिसको बताना है उसमें यह अंतर्भाव नहीं होगा आत्मा को बता देगा और वेदांत तो एक गम्यम इसी के द्वारा जाना जाएगा भाष्य में ईदृक् पदम अनाव नाना तो वर्जितम बुधवा पदम पदम पद्यते गम्यते इति पदम ब्रह्मतत्व आत्म तत्व नाना तो वर्जितम इसमें नाना तो नहीं है बुधवा बुधवा का अर्थ अवगम्य जान करके तद भूता इसको जान करके अर्थात तो वही हो करके यहाँ ज्ञान और गमन और प्राप्ति तद्भाव हो जाना सब एक ही है जान लिया ये मैं ही हूँ बस हो गया और कुछ अलग नहीं है भिन्न पदार्थ को ज्ञान होने के बाद भी प्राप्ति अलग है घट भिन्न है उसके ज्ञान होना और प्राप्ति होना अलग है किंतु तो जो अभिन्न पदार्थ खाली विस्मरण हो गया था उसका ज्ञान ही प्राप्ति हो गया तदूता सन तो नमस्कुर्मस तस्म पदाय उस पद के लिए नमस्कार करना है पद अर्थात वो परमात्मा तत्व टीका में यथोक्तम ब्रह्म ज्ञावा उस ब्रह्म को जान करके ज्ञान सामर्थ्या ब्रह्मी भूत आचार्यस्त तरी कथम तस्म नमस्कर्तृम प्रवर्तते कभी ज्ञान का सामर्थ्य से आचार्य आचार्य अर्थात ग्रंथकार भगवान गौड़पाल ब्रह्मी भूत से हो होगे होने से आचार्य कथम तरी तस्म नमस्कर्तम प्रवर्तते ओ ब्रह्म को जो स्वयं ब्रह्म हो गया अभी वो स्वयं ब्रह्म ब्रह्म को कैसे प्रणाम करेगा नहीं ही वस्तु वस्तु तो व्यवहार आचरति आचरती आशंक्य जो परिपूर्ण वस्तु है वो कोई व्यवहार नहीं कर पाएगा व्यवहार का विषय नहीं बनेगा परिपूर्ण वस्तु व्यवहार का विषय नहीं बनेगा वो तो व्यापक है सर्वत्र है वो किसी व्यवहार का वस्तु नहीं हो पाएगा अर्थात जिसको आप जिसके साथ व्यवहार करेंगे वो परिच्छिन्न होना चाहिए जो अपरिच्छिन्न पदार्थ है उसके साथ आप कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे अव्यवहारियम भाष्य में कहते हैं अव्यवहारियम अपि ये आत्मतत्व तो व्यापक अव्यवहार्य व्यवहार का योग्य नहीं होने पर भी व्यवहार गोचरतम आपाद्य यथा बलम यथाशक्ति इत यथा बलम अर्थात पहले कह दिया था माया को आश्रय करके माया को आश्रय करके जितना शक्ति है अर्थात उसको प्रणाम करें टीका में परमाथत्व तो व्यवहार अगोचरत्वी परमातत्व मायाशक्तिमुसृत व्यवहार गोचर गोचरता परिकल्प्य नमस्कार क्रिया तस्म प्रयोजन वशा आश्रिता तो का विषय नहीं बनने पर भी गोचर था विषय व्यवहार का विषय नहीं बनने पर भी नहीं बनता है परमातत्व जो आत्मतत्व है वो व्यवहार का विषय वास्तविक नहीं बनेगा फिर भी माया शक्तिम अनुसृत्य माया शक्ति को अनुसरण करके अर्थात ज्ञानी भी अविद्या अविद्यालय को लेकर के ही व्यवहार करेगा इसको कहते हैं माया शक्तिम अनुसृत्य व्यवहार गोचरतां परिकल्प्य व्यवहार का विषय ऐसे कल्पना करके दो नंबर टिप्पणी कहते हैं समारोप्य अर्थात आरोप करके व्यवहार कर रहा हूं इस प्रकार की आरोप करता है जानता है ये नहीं हो रहा है स्वप्न करें ब्रह्म, ब्रह्म वस्तव ना, ना, ना। तत्व से जीव अनुभव करता है की माया है अज्ञान है कहता है तो और प्रश्न करेगा की ये माया इसका आश्रय कौन है कहाँ है ये अगर आप कहते हैं कि अद्वैत तो है ब्रह्म एकमात्र है ये माया फिर कहा रहेगा तो उसको शास्त्रन से उत्तर दिया जाता है कि एक तो ब्रह्म है इसलिए माया अगर आप दूसरा चीज कुछ मानते हैं और कहाँ रहेगा एक ही तो है ब्रह्म है उसमें रहेगा तो ज्ञानी में जो माया का अर्थात तो अविद्यालय का स्वीकार किया जाता है ये ब्रह्म में आश्रित तो है माया इसको प्रमाण करने के लिए नहीं क्योंकि ज्ञानी जब वास्तविक जिज्ञासुओं के साथ विचार करेगा कहेगा ये माया कभी है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में आश्रित तो है ऐसा नहीं है क्योंकि ये पदार्थ तो है ही नहीं जैसे हम कहेंगे सर्प कहाँ आश्रित तो है रज्जु में तो सर्प जब है ही नहीं वो रज्जु में कहाँ आश्रित तो होगा सर्प दिखता है बोल करके आश्रय पूछते हैं पूछते हैं बोल करके कह देता है किंतु जब वास्तव में विचार करेगा जिज्ञासो के साथ कहेगा ये कहां पदार्थ है ऐसा तो खाली कल्पना से होता है ना इसलिए उसका वास्तव में आश्रय नहीं है तेसाम नहीं कुचित ब्रह्म वते निर्गुणम ये विवेक चुड़मणि का श्लोक है प्रथम पाद है वो श्लोक का प्रारब्धम बलवत्तरम खल विदाम भोगे न तस् क्षय ज्ञानियों का भी प्रारब्ध बलवान है भोग से ही क्षय होगा और अंतिम पाद में कहते हैं तेषा तो तृतय नहीं कुछित भी संचित आगामी प्रारब्ध तीनों कर्म ही उनका नहीं है प्रथम पाद में कहते हैं प्रारब्ध है भोग से क्षय होगा अंतिम में कहते हैं तीनों ही नहीं है उत्तर देने के लिए कहते हैं है, और वास्तव तो कहते नहीं है नमस्कार क्रिया तस्मी प्रयोजनबद्ध आश्रिता इतर्थ व्यवहार केवल कल्पना करके अविद्या से नमस्कार क्रिया ये करते हैं अच्छा ये सौ श्लोक उच्चारण करेंगे सौ मा सतम सतम तो ये ग्रंथकार का अंतिम श्लोक मंगलाचरण हो गया अभी भाष्यकार मंगलाचरण कर रहे हैं <imit> <name> <priesthood> भाष्यकारोपि भाष्य भाष्यपरीसम शास्त्र परदेवता तो प्रतिदित परम भाष्य तमस्कार भाष्यकारों भाष्यकारष्यपरीसम भाष्यकसम शास्त्र प्रतिपादित परदेवता तत्व अनुस्मृत्य शास्त्र में जो प्रतिपादन किया गया परदेवता परमात्मा तत्व उसका अनुस्मृत्य अनुस्मृत्य अर्थात स्मरण करके अनु अनुर्था शास्त्र व्याख्यान समाप्त है अच्छा चार नंबर टिप्पणी देखिए अनु का अर्थ कहते हैं शास्त्र व्याख्यान समाप्ते है पश्चात समाप्त है विसर्ग चाहिए समाप्ति क्या पश्चात समाप्त है पश्चात में अनुस्मृत्य अनुर्थ शास्त्र व्याख्यान पूरा हो गया अभी पर देवता परमात्मा का स्मरण करके तमस्कार तो रूपम आचरण आचर, मंगलाचरणम आचरती मंगलाचरण आचरती चरण में एकमात्र होना चाहिए अभी भाष्यकार मंगलाचरण करते हैं ये मालिनी छंद है आठ सात आगे जो रहे हैं योगा। दगति जोड़ो श्लोकार अजमे जन प्राप्द जगति चीता विविध विषय विषयधर्म ग्राही मुग्धे क्षण भय इसका अन्वय इस प्रकार हो जाएगा <DOE rooftop> योगात अजम योगात अजम अपि अपि अजमे जन अर गतिमत्तम गतिमत्तम एकम तृतीय पाद है विविध विषय धर्म धर्मग्राही मुग्धे क्षण चतुर्थ पाद जैसा है प्रणत विहंत्री ब्रह्म योक हो गया यद यद्रह्म तस्मी जो ब्रह्म है उसका मैं नमस्कार करता हूं तो ये ब्रह्म ये कैसा है उसके लिए बाकी सब विशेषण हो गया जो ब्रह्म शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित हुआ उस ब्रह्म का मैं नमस्कार करता हूँ ये ब्रह्म कैसा है कहते हैं ऐश्वर्य अजम अपनी जन योगम प्राप्त ऐश्वर्य ऐश्वर्य माया ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है माया तो क्यों कहते माया भी का ऐश्वर्य क्या है कहते उसका माया माया ही उसका ऐश्वर्य जब माया दिखाएगा कह देंगे क्या क्या पदार्थ नहीं दिखा देगा फिर जब माया पूरा हो जाएगा उसका खेल पूरा हो जाएगा फिर वही कटोरा लेकर के दीजिए आप लोग देखे ना हमको आठवनी चारेगा चौनी दीजिए <laughs> कहेगा वही उसका ऐश्वर्य है ऐश्वर्य तो योग तो माया के योग से अजम अपी आत्मतत्व तो अज होने पर भी जनी योग प्रापत प्राप्त का रूप है आप आप तो आपले लिदित है इसलिए स्त्री को क्या हो जाएगा तो आप अंग हो जाएगा द्वितादी लिदित, लिदित परस तो अंग हो गया था प्रापद आप्लीश्वर्य आप तो के योग से अजम होने पर भी जनी योगम जनी जन्म जन्म हो जाता है अज है फिर भी माया के चलते जन्म को प्राप्त कर जाता है और ऐश्वर्य योगा तो और क्या होता है अगति अर्थात व्यापक तत्व तो होने से कोई व्यवहार इसमें नहीं होगा फिर भी गति मत्ताम अर्थात यहाँ व्यवहार गति अर्थात तो गति यहाँ कर्मणिक तीन हुआ है ये कोई प्राप्तव्य नहीं है क्योंकि व्यापक तत्व तो है और है एक ही है आप वही है इसलिए अगति आत्मतत्व प्राप्तव्य नहीं है फिर भी गतिमत्ताम प्राप्त प्राप्तव्य जैसा हो गया क्यों कहते हैं ऐश्वर्य तो ऐश्वर्य क्या है माया ये प्राप्तव्य नहीं है हम तो हो ही स्वयं है किंतु माया के चलते हमारे लिए वो प्राप्तव्य बन गया अगति अगति अर्थात तो प्राप्त है वो उसमें कोई अर्थात प्राप्तव्य नहीं है फिर भी गतिमत्ताम गतिमता प्राप्तव्य हम ये बन जाता है माया के चलते और क्या होता है एकम ही ए, एक है किंतु विविध विषय धर्म ग्राही अनेकम विविध बिद्ध, मुग्धानविधाश्चे विषयाच तो विविध विषय भिशय। विविध विषयों का जो धर्म है घट का धर्म हो गया उसका परिमाण इतना बड़ा है उसका रूप ऐसा दिखता है और उसका रूप उसमें गंध ऐसा है ये सब हो गया विविध विषयों का धर्म तो विविध विषयों का जो धर्म है आगे वो धर्मान ग्रहितुम शीलम ये हो गया ग्रही हो गया विविध विषयों का धर्म को ग्रहण करने वाला स्वभाव जिसका विविध चे विषय कर्म धारे हो गया आगे तेषा धर्म विषय का जो धर्म आगे ओ धर्मान ग्रहितुम शीलम शीलम तो ग्राही तो हो गया विविध विषय धर्म ग्राही ये ग्राही कौन है कहते हैं कि अच्छा ग्राही मुग्ध अच्छा ठीक है ग्राही आगे मुग्धम अर्थात अनेकन अंतकरण मुग्ध सो ईक्षण क्षण अर्थात मोहित अंतकरण तो वो मोहित अंतकरण क्या करता है विविध विषय धर्म ग्रहण करने का स्वभाव वाला हो गया और अभी विविध विषय धर्म ग्राही य जिनका है अज्ञानियों का तो अज्ञानियों का मोहित अंतकरण विविध विषय धर्म को ग्रहण करने का स्वभाव वाला है तो इसमें बहुब्री हो जाएगा विविध विषय धर्मग्राही और मुग्धे क्षण इसमें बहुब्री तो अन्य पदार्थ हो जाएगा अज्ञानी न उनके लिए अनेकम एकम ही किंतु तो अनेकम हो गया एक होने पर भी अनेक हो गया अच्छा और प्रणत भयंत्री प्रणता प्रोनता नाम भय से जो इनको प्रणाम करेंगे उसका भय का नाश करेगा जो इनको प्रणाम नहीं करेंगे किसको ब्रह्म को इसलिए ब्रह्म को प्रणाम करना चाहिए इसलिए हमारा शास्त्र सिखाता है भगवान को देवताओं को प्रणाम करना क्यों कहेंगे आपका सारे भयों को नाश कराएंगे प्रणाम नहीं करने से फिर भय दिखाएंगे तो हमारा धर्म और सभ्यता में जो थोड़ा पड़ जाता है ना भय जिनको प्रणाम करना है वहां थोड़ा भय से भी प्रणाम करना है नहीं तो क्या होगा हानि होगा इस प्रकार की हमको सिखाया दिया जाता है हम इसको नकारात्मक दिशा नहीं लेना चाहिए तो इसको प्रणाम करने से हमको अभय की प्राप्ति होगी प्रणाम नहीं करने से वो भय दिखाएगा ये नकारात्मक दिशा है हम लोग इसी में क्या न जब तत्व नहीं समझते हैं विचार नहीं करते हैं तब इस प्रकार की ये सब कह दिया जाता है तो इसको प्रणाम करने से अभय की प्राप्ति हो जाएगा प्रणाम करने से अर्थात श्रद्धा होगी श्रद्धा होने से अभय की प्राप्ति होगी ठीक है मैं यद ब्रह्म अशेष उपनिषद प्रसिद्ध सर्वथा परिच्छेद रहते अहं प्रत्यभूतम न तो अस्मी तद विषय प्रविभाव करोमी संबंध श्लोक का अंतिम था यद ब्रह्म यद तोष्मि इसको पहले व्याख्यान करते हैं यद ब्रह्म किस प्रकार के अशेष उपनिषद प्रसिद्धम सारे उपनिषद के द्वारा यही प्रतिपादन योग्य है ब्रह्म सर्वथा परिच्छेद तीन प्रकार के होता है देश काल वस्तु सर्वथा अर्थात तीनों प्रकार की परिच्छेद रहित तद् तद् अहम् प्रत्यभूतम् प्रत्यभूतम् ओ ओ ओ ही जो ब्रह्म ब्रह्म है वही इति विषयो यस्य प्रभा तथा विषय प्रभिभाव उसको मैं कर रहा हूँ अर्थात प्रभिभाव प्रणाम ब्रह्म विषय को प्रणाम कर रहा हूं इति संबंधः प्रणाम प्रयोजनम आह क्यों प्रणाम करते हैं श्लोक का चतुर्थ पाद में कहा गया प्रणत तो भय अभिह जिसको प्रणाम करेंगे अब जिसको प्रणाम करेंगे उससे आपको भय नहीं रहेगा ये एक नियम है अब जिसको प्रणाम करेंगे क्यों जो भय दिखाता है वो शत्रु को भय दिखाएगा न जो अपने अधीन में है उसको भय दिखाएगा शत्रु, शत्रु को आप जिसको प्रणाम किए उसको बता दिए कि हम आपके अंदर में है तो वो आपको भय क्यों दिखाएगा तो इसलिए भागवत में कहा जाता है ना भगवान उद्धव को शायद कहते हैं एकादश स्कंद में और कोई साधना नहीं है तो यही करते रहो सबको प्रणाम करो सष्टांग प्रणाम करो तो आपका भय चला जाएगा प्रणत भयंत्री आघटिका में ये ही प्रणता ब्रह्मणी प्रौहिभूता उप है, है। बुद्धि बुद्धिवृत्ति फलकारूढ़ हंति ये ही प्रणता ब्रह्मणी जो ब्रह्म में प्रणता प्रणता अर्थात प्रकर्षण जो ब्रह्म में झुक गए प्रोहिता भूता अर्थात ये झुक जाना इसका क्या अर्थ निष्ठा अर्थात ब्रह्म में उनका निष्ठा हो गया जुगजाना लिएते वहां पहुंचेगा पांच नंबर टिप्पणी दिए ना तो निष्ठा तिष्ठाष्ठती तो अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होकर के जो रहते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए तेम ऐसे ब्रह्मनिष्ठ का यद अविद्या त्यात्मक तो तो भय अविद्या र अविद्या का जो भय तद तो वो सब आचार्य उपदेश जनित बुद्धि बुद्धिवृत्ति फलक आरूढ़ आचार्य उपदेश जनित बुद्धि की वृत्ति बुद्धि तो है किन्तु तो बुद्धि की ब्रह्माकार वृत्ति होना ये आचार्य उपदेश जनित तो वृत्ति हो गई ये वृत्ति फलक आरूढ़ वृत्ति रूप फलक उसमें आरूढ़ हो जाएगा ब्रह्म अर्थात वृत्ति में ब्रह्म कैसे आरूढ़ हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा चिदाभास हो जाएगा ये हो गया वृत्ति फलक आरूढ़ ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर अज्ञान को नाश करेगा घटाकार वृत्ति में भी ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रहा है किंतु वो नाश नहीं करेगा अज्ञान को किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में जब प्रतिबिंबित होगा चिताभास होगा वो अज्ञान को नाश करेगा पांच नंबर टिप्पणी देखिए फल का आरभ फल तत्र प्रतिफलितम पट्ट अर्थात यहां मान लीजिए कि दर्पण फलक अर्थात पट्ट जिसके ऊपर आश्रित तो होता है चित्र उसको फलो कहते हैं तो यहाँ फलकम कम पट्ट पट्ट अर्थात तत्र प्रतिफलितम जिसमें प्रतिफलित होता है उसको फलो कहते हैं ये फलकम फालम आयस आयसो लांगल अवयम फलकम फालम फाल कहते हैं ना जो लंग, लंगल में लगता है लंगल कहते हैं ना जो खेती करते है उसका जो अंतिम में एक लोहा का ये रहता है उसको फालो कहते हैं। तो इसी को फलो का शब्द से संस्कृत में कहते हैं फल फालम आयसह, अयसा निर्मित तो इति आयस लुहा से बनाया जाता है लांगल अवयवम ये लांगल लांगल का अवयव है तो तद आरूढ़ो अनो यथा दाह करोति थी तो उसको जब वो आग में डाल करके वो ये क्या कहते हैं कम्हार जो लोहा का कार्य करने वाला है वो उसको आग में डाल करके गर्म करके फिर पिटता है जिस समय में आग में डाल करके वो गर्म हो गया अब उसमें अगर गलती से उसी का हाथ लग गया तो वो जल जाएगा तो जलाया कुछ फालो जलाया ना अग्नि जलाया अग्नि जलाया किंतु तो अभी अग्नि कैसे जला दिया अग्नि तो भाटी उधर है तो किन्तु तो जो अग्नि अभी फालो में आश्रित तो हुआ वो अग्नि ही अभी जला दिया इसी प्रकार की जब ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म आश्रित हो जाएगा तब तो ये अज्ञान को जला देगा खलु खलु आगे ना जड़ा बुद्धि वृत्ति अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपने तुम अलम जो जड़ है बुद्धि के वृत्ति वस्तु सामर्थ्य के बिना वस्तु सामर्थ्य छ नंबर टिप्पणी दिया चिद्रूप सामर्थ्यम सच्चिद वस्तु सामर्थ्य अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब के बिना जो बुद्धिवृत्ति है जड़ है ओ अज्ञान सकार्य कार्य के साथ अज्ञान का कार्य जो जगत भय ये सब को नाश केवल वृत्ति नहीं कर पाएगा अगर उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित तो नहीं होगा तो चैतन्य प्रतिबिंबित तो हो करके ही बुद्धिवृत्ति ये अज्ञान को नाश करेगा आज यहाँ तक ओ पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमुज्य पूर्ण पूय पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्यं केशवंवादरायण प्रभाष्यंदे पुनः व्योम वज्पेहाय दक्षिणाम ओम शाति शांति शांति